ज्ञानस्य से प्रश्नपूर्वक प्रकटेति ये पर ज्ञान दुर्लभे प्रश्नपूर्वक स्पष्ट करते कथ्य <coughs> दुर्लभे मनुष्याण सहस्रेशु सहसु कशिद सिद्ध कचिद सिद्ध यतता सिद्धान सिद्धान कशिन् वेति तत्व मनुष्याण सहस्रेशति सिद्ध ये सिद्धा कस्िन् वेति तत्व मनुष्याम सहस्रेश मध्य सहस्रे सहस्रेश सहसरे हजार बहुचन कितना हजार में अनेक हजार हजारों में कश्चित सिद्धि कोई सिद्धि के लिए परमात्मा ज्ञान के लिए यत्न करता है सिद्धि चमत्कार करता नहीं करना कि सिद्धि मिल जाए लोग हमारे बस में आ जाए ये सब बहुत निक्ष्ट है। यता सिद्धान जो यत्न करते है वो भी सिद्ध है परमात्मा प्राप्त करने के लिए सिद्धा नाम यहां कश्चिन नाम तत्व तो व्यन करने वाले तो कोई है और जो यत्न करने वाले उनमें से भी कोई तत्व तो जानता है यत्न करने वाले भी उनको भी सिद्ध कहा गया यत्न यदि वस्तुत है करते है सब इच्छा को छोड़ करके तो इस जन्म नहीं तो अगले जन प्राप्त कर लेंगे अवश्य प्राप्त करेंगे इसलिए उनको भी सिद्ध शब्द से कहा यतता सिद्धां कस्ि तेदी दुर्लभवता मनुष्याण मध्य सहस्रशब से बहुवाचक उपेत्र व्याक्र जान अने कस्िपय प्रयतन करम प्राप्ति के लिए यता सिद्धान जो यत्न करने वाले उनको भी सिद्ध कहा सप्तुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति अर्थम सिद्धि के लिए सिद्धि क्या है ज्ञानोत्पत्ति सिद्धि मतलब तो ज्ञानोत्पत्ति के लिए ज्ञान के लिए यत्न करता है ज्ञान कैसे होगा सप्त सिद्धि द्वारा अंत शुद्धि सत्व है सत्व गुण अंतगुण सत्व रजतम त्रिगुणात्मक है जब रजगुणतम गुण कम हो जाएगा सब्त शुद्ध हो जाएगा कलुषित नहीं होगा तभी ज्ञान होगा ज्ञान उत्पत्ति के लिए ही यत्न करते सिद्धि अर्थम यतमान कथम सिद्धत्म सिद्धि के लिए यत्न करते फिर यथता सिद्धाना अभी सिद्धि के लिए यत्न करते सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई ज्ञान नहीं हुआ तो यथता में सिद्धाना उनको क्यों सिद्ध कहा इसलिए कहते सिद्धा वही थे ये मुख्या के लिए वस्तु तो यत्न करते तो सिद्ध ही वही सिद्ध का ना जो मुख्य मोक्ष के लिए यत्न करते मुख्य है, है यत्न भी करता है मुख्य के लिए प्रयत्न करते तो सिद्ध है और चमत्कार देखा दिया पानी में चल गया चमत्कार है क्या हो जाएगा पावन उड़ जाएगा आयु कैसे उड़ जाएगा लोग पीछे पढ़ेंगे सम्मान करेंगे बस इतने लोग निंदा भी करेंगे कुछ लोग ऐसे सामान्य कोई सिद्ध यहाँ एक बार आया था कोई कुछ भक्तों लोग आए थे मैं कहा ऐसे की सिद्ध तो तुरंत तो को भक्त लोग बोलते हमको क्या मिलेगा उनके पास सिद्धि होता सामान्य भक्त लोग आए थे ऋषि बोले हमको क्या मिलेगा उनके पास चमत्कार दिखाए तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसे चमत, ऐसे करके एक एक, एक लड्डू सौ कौन दे देंगे <laughs> बस यही फल है लड्डू मिलेगा लड्डू ऐसे मिल जाता है ऐसे करके दे दिया ऐसे करके बस में दे दिया लड्डू दे दिया नारे लेके फिर तो क्या हो जाएगा बस वो नहीं महत्व बुद्धि रखने वाले ही फंस जाते हैं उसमें इसलिए वो, वो चमत्कार आदमी महत्व बुद्धि नहीं कि उसके पास चमत्कार है तो अच्छी बात है, है तो ठीक है दिखा दे आपको उससे क्या मिलेगा क्या करना है यदि यही उद्देश्य है की हमारे पास भी कोई चमत्कार आया हम भी लोगों को देखा है तो तो बहुत निक्ष्ट बुद्धि है है मूर्खता है ऐसा नहीं भावना रखनी सिद्धि तो महत्व बुद्धि नहीं रखनी पहले से ये तभी वैराग्य हो तभी नहीं तो ऐसे ही होता है जो योग मार्ग में सिद्धि सब कही गयी विघ्न रूप से उनसे बचने के लिए नहीं कि उसको प्राप्त करके लोगों को देखा करके पूजा प्रशंसा प्राप्त करना ये कोई दीर्घ दर्शिता नहीं दीर्घ दर्शी दूर दृश्य होनी चाहिए सिद्धा वही थे ये मुख्य यत तेसाम कषितम व्यक्ति यो यथावत यथात कोई जनता है सर्वापा ज्ञानोद तुलभतम तो यत्न करें तो ज्ञान हो जाएगा कत नहीं कोई तत्व जानता है श्लोक बोलो प्रयत्नस्य प्रयत्न से ता ज्ञानलाभस्थुभय मुक्त दुर्लभत्धा शत्रुप्रोचमी माना प्रयत्न दुर्लभत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना भी दुर्लभ है त्ञानलाभ से तथा प्रयत्न द्वारा ज्ञान के लिए प्रयत्न के द्वारा ज्ञान लाभ होगा वो भी दुर्लभ पहले प्रयत्न भी दुर्लभ है प्रयत्न द्वारा ज्ञान लाभ भी दुर्लभे तदुभय द्वारा उभय क्या प्रयत्न और ज्ञान प्रयत्न और ज्ञान दोनों के द्वारा मुक्त दुर्लभ हो तो मुक्ति भी दुर्लभ प्रयत्न करे ज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी मुक्त अधिक दे दिया प्रयत्न से तद द्वारा ज्ञान लाभ से तद उभय द्वारा न मुक्त दुर्लभ होता विधानस्य दुर्लभ कथन करना प्रयत्न दुर्लभ है प्रयत्न के द्वारा ज्ञान लाभ दुर्लभ है प्रयत्न ज्ञान लाभ है उभय के द्वारा मुक्ति भी दुर्लभ ये दुर्लभत जो कथन किया गया है उसका क्या फल है श्रोतु प्ररोचन फलम पहले कहते अभी ज्ञानं सभी है कहूंगा कह करके उसके फल बताने का प्रयोजन श्रोता को प्ररोचन तो ऐसे ज्ञान है दुर्लभ है तो हमको भी प्राप्त दुर्लभ है उसको प्राप्त करने के लिए चाह श्रोता को प्ररोचन फलम इतने महत्व श्रोतारम रोचन करेंगे श्रोता अभिमुख श्रवण करने के लिए ज्ञान सभी ज्ञान जिसको प्राप्त करने पर और कुछ ज्ञान तो वे बाकी नहीं रहा ऐसे ज्ञान है तो अभिमुख होकर श्रवण करने की चाहे तभी उपदेश करते आत्मन सर्वात्मक न परिपूर्ण अवतारयन आदु अपराम प्रकृति में आत्मा ही सर्वात्मक है परिपूर्ण है सर्वात्म तभी बनेगा परिपूर्ण है व्यापक है उसको कथन करते पहले अपराम प्रकृति उपनिष्ठ परमात्मा की प्रकृति एक अपरा प्रकृति और एक पराम प्रकृति कहेंगे दोनों के द्वारा परमात्मा स्वरूप निर्णय करेंगे भूमि राय अहंकार इति प्रकृति रिन्ना भूमि रेवच अहंकार इति प्रकृति भूमि पृथ्वी आपको जल अग्नि वायु ये सब तन्मात्र रूपतन मे शब्द मानो बुद्धि और बुद्धि अहंकार और अहंकार अहंकार वो कहेंगे मन शब्द से मन का कारण अहंकार ले लिया बुद्धि से अहंकार का कारण महत्व ले लिया और अहंकार से ले लिया अविद्या, अव्यक्त अभिद्या अभ्यक्त माया अष्टदा विन्ना प्रकृति आठ प्रकार भिन्न प्रकृति है में, में टीका में भूमि शब्द से व्यवहार योग्य स्थूल पृथ्वी विषय व्यावरते व्यवहार के योग्य स्थूल पृथ्वी उसको भी भूमि कहते ये भूमि स्थल पृथ्वी विषय के ऐसा हटाती है नहीं भूमि रीति पृथ्वी तनमात्र उचित न स्थला या तन्मात्र लेना तूल नहीं लेना तत्र हितुमा कारण क्या है भिन्न प्रकृति अष्ट्री वचना भिन्न भिन्न प्रकृति आठ प्रकार कहा गया है वो तन्मात्र को लेकर के पांच अलग अलग तन्मात्र भिन्न स्थूल में सब मिला हुआ है भिन्ना कहन से अलग अलग लेना तन मात्र प्रकृति सम गंध तन्मात्र स्थूल पृथ्वी प्रकृति उत्तर विकारो भूमि उच्चते नशेष प्रकृति समभ्यहरा भिन्ना प्रकृति रष्ट था प्रकृति ये प्रकृति के साथ कहा गया प्रकृति उनसे मूल कारण लेना गंध तन मात्र लेना जो की स्थूल पृथ्वी की प्रकृति पृथ्वी की प्रकृति गंध तन्मात्र उत्तरविक नीशेष इसलिए वही लेना तूमि शब्दवत अबाधी शब्द नूक्ष्मूत विशेष आब्द गंधतः है पृथ्वी तेज जल सदी रस तन्मात्र तथा अबाधि तीन उच्य तन्मात्र बिना लगे और प्रकृति प्रकृति कह से मूल तन ही रहना कारण है साथ तन मात्रा नाम पूर्व पूर्व प्रकृति नाम उत्तरोकार न विशेषत्व सिद्ध किया था उनको तन मात्र रहना क्योंकि प्रकृति भिन्ना प्रकृति रहा प्रकृति कही गयी भूमि राह को न लगाई प्रकृति प्रकृति के साथ कहने से तन्मात्र और तन्मा प्रकृति तो समान समानिकृत ना तो अभिशेषा समान ही ऐसे भूमि के साथ प्रकृति के साथ समानाधिकरण है भूमि प्रकृति है ऐसे जल प्रकृति है समानाधिकरण है पूर्व पूर्व प्रकृति नाम उत्तर उत्तर विकास न पूर्व पूर्व प्रकृति है तन्मात्र उत्तर उत्तर स्थल कार्य ऐसे कोई विशेष नहीं तन मात्र ग्रहण करने से वो भी आ मन शब्द से संकल्प कारण विक आशंक मन कहित संकल्प कारण करना विक्रन से करते हैं मन मन मन मनस कारण अहंकार गृह थे मन का कारण अहंकार मन अहंकार मन शब्द से संकल्प होगा न अहंकार अभाव संकल्प विकल्प और असंभवात तदात्मा को मन संभव अहंकार नहीं है तो संकल्प विकल्प भी नहीं होगा अहंकार अभाव संकल्प विकल्प नहीं है तो संकल्प विकल्प आत्मा मन नहीं कैसे होगा इसे मन से अहंकार लेना बुद्धि निश्चय लक्षण निश्चय लक्षण बुद्धि रीति अपना बुद्धि शब्द से निश्चयात्मक करण विषयत्म आशंका करना नहीं करना बुद्धि शब्द से निश्चयात्मक करण विषयत्व कहते बुद्धि रीति अहंकार कारण महतत्व अहंकार ले लिया अहंकार का कारण लेना मन शब्द अहंकार ले लिया तो बुद्धिश्द से अहंकार का कारण लेना जो महत्व समस्ती बुद्धि महत्व नहीं न ही हिरण्य गर्व समिप मतरेण्टुद्धि समि महत्वत्व हिरण्य गर्भ किए स्वरूप के बिना अलग अलग बुद्धि नहीं होती इससे बुद्धि सब्देश अहंकार कारण महत्वत्व समिदीना अहंकार से अभिमान विशेषात्मक अंतकरण प्रभेदत्व व्यावर्त अहंकार कि अभिमान अंतरण का चारिभेद करते मन बुद्धि चित अहंकार अहंकार अभिमात्मक ऐसे अंतकरण रूप विशेष होगा इसकी संख्या की व्यावृति करते नहीं अहंकार अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम अविद्या संयुक्त अभ्यक्तम अविद्या संयुक्तम क्या है अव्यक्त के साथ अविद्या का संयोग क्या होगा अविद्या संयुक्त अविध्यात्मक मित्य अभिध्यात्मक अभिध्या को अहंकार शब्द से कहा आत्मक अव्यक्त को अहंकार क्यों कहा अभी मूल कारण उसको अहंकार क्यों कहा कथम मूल कारण से अहंकार शब्द मूल अव्यक्त है उसको अहंकार क्यों कहा उत्तम दृष्टान दृष्टा स्पष्ट करते यहां अन्न विषम उच्यते अन्न में विशेषयुक्त अन्न को क्या कहते हैं नहीं कहो विषय विष कहते ठीक इसी प्रकार अहंकार वासना वासनाव अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार विषयुक्त अन्न को विषक कहा गया ऐसे अहंकार वाले अव्यक्तो को भी अहंकार से कहा विषय वाले भोजन को विष कहा ऐसे अहंकार की वासना रहती माया में अहंकार की वासना कानून रूप से अहंकार वासना वाले अव्यक्तो को भी अहंकार कहा क्यूँकी अहंकार वाला अहंकार उसमें है अहंकार साक्षात स्थूल रूप से नहीं अहंकार की वासना सूक्ष्म अवस्था है वासना वाले अव्यक्त को मूल कारण को अहंकार शब्द से कहा गया प्रवर्तकत्व अहंकार से है क्योंकि अहंकार ही प्रवर्तक है इसलिए अविद्या को ही अहंकार शब्द से कहा मूल कारण से अहंकार शब्द से ही तुम्हारा मूल कारण अभ्यक्त अविद्या उसको अहंकार शब्द से कहा प्रवर्तकत्व तो प्रवर्तक है प्रवर्तकों से अहंकार शब्द से कहा तसे प्रवर्तकत्व प्रपंच अहंकार प्रवर्तक है इसका विस्तार से कथन करते भगवान वासी कर अहंकार एवं सर्वस्व प्रवृति बीजम दुष्टम लोक है प्रवृति का कारण अहंकार अहंकार से प्रवृत्त अंकार होता है इसलिए प्रवृतक कौन से अव्यक्त को माया अविद्या अभी, को अहंकार शब्द से श्लोक में कहा गया सत्यव अहंकार ममकार भवती अहंकार है तो मम कार देहादेव अहम बुद्धि हो तो समझे मम कार ममता तय और जब अहंता ममता है सर्वा प्रवृति इति प्रसिद्ध सब प्रवृत्ति अहंता ममता को है, इसलिए अहंकार मूल कारण हो गया प्रवृत्ति का उगता प्रकृति में उपसारती ये जो प्रकृति कही गई अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टा आठ प्रकार पांच भूत आगे और उसमें श्लोक में क्या मन बुद्धि अहंकार तो मन से ले लिया अहंकार और बुद्धि से समि बुद्धि और अहंकार से अविद्या आठ होगी यथोत्त ऐश्वरी मा माया शक्ति अष्टा भिन्ना भेद आगता ये मायाशक्ति है ऐश्वरी यही अविद्या है वही माया शक्ति आठ प्रकार भिन्ना वेदो प्राप्त होगी जो प्रकृति वही प्रकृति है वही माया शक्ति मैया तो प्रकृति विद्या प्रत्यक्ष अपरोक्ष साक्षी दृश्य साखी के द्वारा प्रकाश है साखी के द्वारा ज्ञान का भान होता है ऐश्वरी ईश्वर से ऐश्वरी तदाश्र तूता तदाश्रय ईश्वर में आशी तद ऐश्वर्य उपाधिता ईश्वर में जो ऐश्वर्य है उसके उपाधि जिस उपाधि का वो उपाधि माया ऐश्वर्य इसलिए कहेगी तदश्वर्य से ईश्वर्य के ऐश्वर्य के उपाधिता प्रकृति महद आदि प्रकृति भिन्ना प्रकृति उसको प्रकृति कहेगी प्रकृति क्यों महदाद्याकरण प्रकृत उत्पन्न होता है इसलिए प्रकृति त्रिगुण जगत प्रधानमिति प्रधानमती मत ये दस्यति सांख्य लोग प्रधान है वही जगत का उपादान कारण इसे मत का निराकरण करते नहीं, है नहीं वो माया है प्रधान स्वतंत्र मानते है सांख्य वही वेदांत में नहीं मानेगी वो माया है वास्तव नहीं है अनिर्वचन है त्या तत्कार परिणाम योग्यत्म दोत माया में इस परिणाम की योग्यता है कारण जगत कार्या तो ऐसी परिणाम है परिणाम की योग्यता है इसलिए कह माया शक्ति शक्ति होने से परिणाम होती है अष्ट आठ प्रकार अष्ट प्रकार आठ प्रकार है इससे भिन्न है ये प्रकृति कहेगी अपरा प्रकृति स्लोग बोलो अष्ट अचेतन वर्गम अष्टधा परिणामम है ये प्रकृति के आठ प्रकार परिणाम कहा गया इनमें से जितने अचेतन जड़ा वर्गे सब एक है। एक करने के लिए अब प्रकृति में सब जड़ आ गयी विकारावच्छिन्न कार्यकल्पम चेतन वर्गम एकीकर कार्य तुल्य है विकार अवचे न विकार है कार्य कार्य अवच्छेन न विकार अवच्छिन्न होने से कार्य के सदृश हो गया चेतन जितने चेतन वर्ग है वो कार्य तुल्य है कार्य तो वस्तु तो नहीं है चेतन कार्य नहीं है एक ही चेतन है किंतु वही चेतन कार्य अवच्छिन्न होने से कार्य तुल्य हो गया जैसे आकाश को नायिकलों को नित्य मानते है घट है कार्य घट की उत्पत्ति होने से घट अवच्छिन्न आकाश को भी अनित्य कहते घटो उत्पन्न होने से घट आकाशी उत्पन्न हुआ जैसे घट अवच्छिन्न आकाश में अनित्य तो प्रयोग होता है आकाश को नित्य तो कहने पर भी ठीक इसी प्रकार चेतन नित्य है कार्य नहीं फिर भी विकार देहादि विकार अवच्छिन्न होने से कार्यकल्प कार्य तुल्य हो गया जैसे घट होने से आकाश में कार्य तो करते वस्तु तो कार्य नहीं कार्य तुल्य घट की उत्पत्ति से घट आकाश की उत्पत्ति ऐसे विकार देहादि विकार तदव छिन्न होने से वो कार्य तुल्य हो गया जीव। वस्तु तो, तो कार्य नहीं है चेतन में सब जितने चेतन है सब कार्य कल्प हो गये क्योंकि विकार अवच्छिन्न नाम रूपाधि दे देह अंतरण विकार से अवचिन्न होने से ही कार्य तुल्य हो गये चेतन और चेतन समुदाय को एक करने के लिए पुरुष से अविद्या शक्ति अवच्छिन्न से आप प्रकृति प्रकृति अनुदय दर्शे पुरुष है चैतन्य वही चैतन्य अविद्या सत्य से वही चैतन्य एक ही पुरुष नित्य है अविद्याशक्ति अवच्छिन्न से अभी अविद्या सत्य अवच्छिन्न होने से अविद्या सत्य अवच्छिन्न पुरुष है उसको प्रकृति तम प्रकृति अनुद्य वो भी प्रकृति है अविद्याशक्ति अवच्छिन्न चेतन अविद्यावच्छिन्न चेतन अविद्यावच्छिन्न सीव हो गया उक्ताम प्रकृतिम अनुद्य जो कही गई प्रकृति है जड़ अपराप्रकृति उसका अनुवाद करके अविद्यावच्छिन्न पुरुष को भी प्रकृति रूप से कहते है जीवको कही गई प्रकृति रूप से जड़ वर्ग प्रकृति करे चेतन वर्गो अभी प्रकृति कहते है उक्ताम प्रकृतिम अनुद्य कही गई जो प्रकृति है जड़ की प्रकृति है उसका अनुवाद करके अवद्याविन्न पुरुष से प्रकृति अवद्याशक्तिवचिन्न चेतन कभी प्रकृतिशब्द सेक्रते अतस्व्याय प्रकृति विधि में जीवभूता महाबाहोदार जगत् प्रकृति जगत् अपरा यम, यम अपरा, अपरा प्रकृति जो भिन्ना प्रकृति अस्त्र था पुरुष कहा गया अहंकार भिन्न प्रकृति अस्त्र था यम अपरा प्रकृति जो आठ प्रकार भिन्न प्रकृति कही गई है यम अपरा य अपरा अपरा ये पूर्व श्लोक में जो कही गई प्रकृति अपरा प्रकृति है जो जड़ वर्ग आ गई इतु में पराम प्रकृति बीती इससे अन्य मेरा जो मेरी परा प्रकृति उसको जानो ये तो अपरा प्रकृति आठ प्रकार कही गई इत इससे अपरा प्रकृति से भिन्न अपरा प्रकृति से जो भिन्न है वो कौन है पराम प्रकृति ये परा प्रकृति इतस्तु अन्य मैं पराम प्रकृति विधि परा प्रकृति को जानो परा प्रकृति कौन है जीव भूतान जो जीव रूप है।, है महा एकदम जगत धार्य थे यहा पर प्रकृतिया एकदम जगत धार्य थे परा प्रकृति से परा जगत लक्षण जगत रूप कार्य धार्य धारण किया जाता है ये परा प्रकृति जीव रूप से कहेंगे जीव है ये परा प्रकृति रूप से जीव को कहेंगे निकृष्ट स्पष्टी भाष्यमी अकृति जड़वर्ग प्रकृति अष्ट है ये परा मत निकृष्ट निकृष्ट स्पष्ट निकृष्ट क्यों अशुद्ध अनर्थकारी संसार बंधनात्मिक है प्रकृति अनर्थकरी भूत तर बुद्धि समी बुद्धि अविद्या ये सब को लेकर के जड़ वर्ग या शुद्ध अनाथ करी संसार बंधनात्मिका ये संसार बंधन है मुख्य साज बंध उदाहरण अविद्या बंधन है अन्य में स्पष्ट रहती संसार बंधनात्मिका कथचित अन्य व्याशब्दरा इत तो अन्याम इतु अन्य तू शब्द दिया श्लोक में कथन अनन्यत्व अन्यत्व व्यावृत किसी प्रकार अभिन्न नहीं पर किसी प्रकार अभिन्न नहीं है ये तो जड़ हो गई क्षेत्र में आगे उसे विलक्षण है परा किसी प्रकार अनन्यत्व अभिन्न नहीं है इसे तू अपरा इत अन्यान अत्यंत विलक्षण इतो, तो इतो मतलब अथो प्रकृति से अन्या क्या है अन्ट तो है विशुद्ध विशुद्ध फल अशुद्धता अशुद्ध था, ये है। ये पहले कही विशुद्ध है इसलिए अर्थंतर करम आत्मूता अर्थंतर प्रकृति से अन्य से अकहन से अर्थंतर अन्न जो कहा गया वो नहीं मा आत्म में पराम प्रकृष्टाम ये प्रकृष्ट है परा प्रकृति टीका में प्रकृष्टत्व एवं भक्तृत्व प्रकृष्ट क्यों क्योंकि भोक्ता है जीव भूताम जो जीव रूप है वही परा प्रकृति में रही स्वरूप है क्षेत्र ज्ञ लक्षण क्षेत्र ज्ञ लक्षण प्रकृति है सा प्रकृति क्षेत्र ज्ञ लक्षण जिसको क्षेत्र स्वरूप से कहा क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र में सौराग्य क्षेत्र सर्वहा जितने जड़वर गये इसको जानने वाले क्षेत्र क्या वही परा प्रकृति रूप से कहा प्राण धारण निमित्त भूतान ये प्राण धारण का निमित्त हे महाभाव। प्रकृति अंतराद अस्या प्रकृति अभाष महा अन्य जो अपरा प्रकृति है उसकी अपेक्षा ये परा प्रकृति में अभांतर अंतर्गत अंतर विशेष कहते थे जगत ये चेतन रूप क्षेत्र रूप जगत का धारण करने वाला है या प्रकृति एकदम धारियत जगत जगत कैसे धारण किया जाता है प्रकृति के द्वारा अंतः प्रविष्ट सब के अंदर प्रविष्ट होकर के क्षेत्र रूप से जीव रूप से जा करके जगत का धारण करता है नहीं जीव रहित जगत धार हीत सक्यम जीव रहित हो तो जगत धारण तो नहीं किया जा सकता है इतिहास न अंत प्रविष्ट या अपोदियं कार्यलिंग अनुमान प्रमाण थी एक अपरा प्रकृति होगी जड़ वर्ग अपरा प्रकृति क्षेत्र जीवभूत रूप से का ये दो जो प्रकृति में अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण बताते हैं कार्यलिंगकम कार्यम लिंगम का, अनुमान में कार्य है लिंग कार्य से कारण का अनुमान होता है एक भूतानी भूता सर्वाणी धारय अहंकृत् जगत प्रभव प्रलयस्त था सर्वानि भूतानि संपूर्ण एते ूता उपधारयूत तानि योनी यूता एक पढ़ापर प्रकृति दोने ये दो ही प्रकृति है योनि कारण संपूर्ण का। संपूर्ण से की उत्पत्ति है ये समझो हम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्त संपूर्ण जगत का प्रभाव उत्पत्ति का प्रभव होती अस्मत प्रभाव उत्पत्ति कारण हो और प्रलय प्रलयती प्रलय प्रलय का स्थान संपूर्ण जगत मेरे से उत्पन्न होते मेरे में लीन होते ठीक है प्रकृति से जगत कारण थे दोनों प्रकृति जगत का कारण हुआ तो कथम ईश्वर से जगत कारण तद ईश्वर का जगत का नैसे माना जायेगा का हम कृष्ण से जगत प्रभाव पड़े प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा सब जगत का कारण प्रकृत है एक तोनी समानतर प्रकृत जीव भूत प्रकृत एक अव्यवधान प्रवृत्ति आशंक्य व्या करती एक में एक शब्द है सर्वनाम और तो पूर्व परामर्श होता है पहले तो अपरा प्रकृति कहेगी चतुर्थ श्लोक में तो शब्द से अव्य पूर्व परा प्रकृति केवल जीव का ही ग्रहण होगा क्षेत्र का ग्रहण होगा ये शंका होगी एक जीवभूत प्रकृति में क्षेत्र प्रकृति में एक शब्द से प्रवृति क्योंकि अव्यवधान अव्यवधान शब्द की प्रवृति क्षेत्र ज में आशंक व्याख्यान करते भगवान भाषेकर एक शब्द से केवल क्षेत्र के नहीं लेना एतो एते ये एते तो योनी ये परा परे पराच अपरा च परापर दोनों प्रकृति लेना पराप्रकृतिक क्षेत्र के अपराप्रकृतिक क्षेत्र जो जड़ वर्ग जितने आगे त्रयोदश में उनको क्षेत्र क्षेत्र के रूप से कहेंगे क्षेत्र ही अपरा प्रकृति में आ गया और क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र के चेतन है परा प्रकृति दोनों प्रकृति क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्वरूप यकृत प्रकृति क्षेत्र क्षेत्री दो प्रकृति एक जलवर्ग क्षेत्र और एक क्षेत्र प्रकृति योनि ये यूनि यो कारण यूता एक बहुगुरी हो गया एनिर् ये भूता भूतानीतोनी संपूर्ण भूतौका कारण दो प्रकृति जानो सर्वाणी भूतानी सर्वाणी चेतना चेतना जीमती सर्वाणी भूताचेतन जन्म होने वाले चेतनाचेतना चेतना चेन्य उत्पन्न होने वाले जितनी जड़वर्ग विलना जीवन चेतन अचेतन जितने उत्पत्ति होते हैं जड़ चेतन जितने कार्य वर्ग सौका प्रकृति ही सर्वूतकार प्रकृतिदय अंगीकृत चेतूत का कारण प्रकृतिदय कथमअ फिर अहम कृत जगत प्रभव ये सौगा दू प्रकृति सौ का कारण हो गया आशंक्यस्मा मकृति योनी कारणूता न अतः ये मेरी प्रकृति है, सब यही का कारण इसलिए अहम उसी प्रकृति के द्वारा कारण, अहम कृष्ण का समस्त जगत प्रभाव उत्पत्ति प्रणय विनाश तथा, तो अर्थात तो प्रकृतिद्वार जगत कारण प्रकृति के द्वारा कारण मकृति परमेश्वर से उपाधिस्थित सी यस्मा मकृति दिवचन दो प्रकृति उपाधि रूप से स्थित तद उपाधि के होकर के मैं कारण हूँ तभी प्रकृति द्वय कारणम ईश्वर जगत अनेक कारण अंगीकरण सब तो दो प्रकृति कारण ना ईश्वर भी कारण ऐसे तीन प्रकार हो जाएगा अनेक प्रकार होगी इतना संता नहीं प्रकृति द्वय द्वारा अहम कारण दो प्रकृति के द्वारा ही मैं कारण प्रकृति अलग नहीं अपर प्रकृते अचेतनवाद पर चेतन किश्वर कारण क्यों नहीं अचेतनवाद अचेतन है जगत का कारण साक्षात नहीं हो सकता है चेतन क्यों न अपरा प्रकृति तो चेतन है चेतन होने पर भी जीव किंच अल्प ज्ञा कारण ही ईश्वर से सर्व कारणतम कोई माया विशिष्ट होकर के सर्व कारणत्व शुद्ध चेतन में कारणत्व भी नहीं चेतने निर्भी, निर्भी शुद्ध है शुद्ध चेतन में निर्विशेषत्व शुद्ध असंगत्व कारणत्व नहीं कारणत्व आदि माया के कारण है सर्व तो, सर्वशक्ति मतवे तो, माया उपाधि को लेकर के इसलिए ईश्वर इस में माया विशिष्ट में ही सर्व कारण मित्र मित्र सर्वज्ञी इसलिए कहा अहम कृष्ण समस्त जगत प्रभाव उत्पत्ति पर सर्व ईश्वर अहम सर्वज्ञर जगत कारण अहम् श्री गोता अक्षराध परत पर श्रुति अक्षराध परत पर अक्षर है माया सबके अभिषेक पर कार्य के अभिषेक कारण पर होता है अक्षर हो गया माया सब कार्य के विषय पर है अक्षरा परत पर अक्षर है परा। किस पर किसके विषय पर सब कार्य के विषय उससे भी पर है ब्रह्मा तो जैसे कार्य से पर हो गया अक्षर माया उससे भी पर है आत्मा है तो पर से भी यदि पर है प्रधानात परत, परत अक्षरा पुरुष वत कैसा ना प्रधान्थ अक्षरात परत प्रधान अक्षर अक्षरे प्रधान हम अक्षर कहते माया कहते प्रधान कहते ये सब कार्य के पर उससे भी जैसे पुरुष पर होता है पुरुष से वह पुरुष से था परतम परमात्मनोपि पराद पराध अन्य परम था अक्षर हो गया पर उससे भी पर हो गया पुरुष तो परमात्मा है पर माया के विषय उससे भी कोई अन्य पर होना चाहिए पर अन्य परम सात प्रकृति द्वारा सर्व उपजीव्य प्रकृति प्रकृति के द्वारा सर्व गया उसको आश्रय करके ये शंका का परिहार करते हैं परमात्मा से अन्य कोई पर नहीं सब के कार, सब कार्य के पर होगी है प्रकृति और प्रकृति के द्वारा उससे पर हो गया परमात्मा उससे अन्य सर्व कारण से परानी नान्यत् अति को यत मत् परतर नमहता किंचिदस्ति धनंजयस्तिन मयिद प्रोत मद्रोत सूत्रे मणिगण मणिगणस्तय मणिगण मत अन्य परतरम किंचित नजय मेरे से बढ़कर और कुछ भी नहीं सर्व इधम मई सूत्रे मणिगण प्रोतम सूत्र में गुथे गए इधम सर्व मई प्रथम सब कुछ मेरे में ओत प्रोत आशीत है मेरे से भिन्न कुछ नहीं तंत्र में ओत प्रोत पट तंत्र से भिन्न कुछ नहीं इस प्रकार सब कुछ जितने आशी थे मतर ना मत्कार से अतर कुछ नहीं अहम जगत कारण जगत कारण में नान्यदस्थि पर हेतु मई मई सर्वतमे आसी थे पर श कार्यक्रम अन तो मेरे अन्न कोई भिन्न नहीं।, नहीं पर कारणांतरम कारणांतरम अन्य कोई नहीं स्वातंत्रवृत्थम अंतरशब्द स्वातंत्र्य के निवृति के लिए अंतर कारण अंतरम अन्य कारण नहीं केवल कारण निषेध करेंगे तो जगत अकारण हो जाएगा सारा जगत अकारण हो जाएगा अकारण नहीं अन्य कारण नहीं मैं ही कारण हो तो जगत स्वतंत्र नहीं है जगत में स्वातंत्र्य की व्यावृत्ति के लिए अंतर शब्द का अंतर नहीं कहेगी तो कारण कुछ नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा कारण मात्र का निषेध करें तो जगत अकारण हो जाएगा जगत कारण नहीं जगत मेरे तो में ही कारण अन्य कारण नहीं अषद फल कथम जगत तो कारण अन्य कोई जगत कारण मे ही जगत कारण जगत स्वतंत्र नहीं कार्य मेरे में आसतकार सिद्धम द्वितिया व्याख्यान विषद जगत कारणक जो अर्थ सिद्धवा श्लोक के द्वितिया व्याख्यान करके स्पष्टीकरण करते हे धनंजय यस्मदस्मि मेरे में सब कुछ आश्रित है मई कामेश्वरी परमेश्वरी परमे सर्वाणी भूतानी सर्विदन जगत संपूर्ण भूत संपूर्ण जगत जल चेतन पूर्वतम अनुसूतम अनुगतम उसका उसका उसमें अनुसूत है उसमें अनुगत है अनुभ उसमें गुथे गयी ग्रथितम गु जैसे सूत्र में माला मणिगण है इस प्रकार सारा जगत मेरे में ग्रथित है अतो अथ दीर्घेसुसुट पट घटिष्व तंतु पटस्य अवगतिर अवगम्यते जिस प्रकार यहाँ दीर्घ दीर्घ तंत्री अतिर लंबा उच्चौड़ा पट घटिष्व तंतु पट घटित तंत पटक यु वह तंत्र में पटसे अवगति पट का ज्ञान होता है पट रहता है अवगम्य तवद मयि अन्गतम जगत मेरे में जगत अन्गत तंतुसु पटवत सूत्रे मणिगण दीर्घ तंतु पट जैसे आसित है सूत्रे मणिगण ग्रथित है इस प्रकार मेरे में परमात्मा में सब कुछ आसित है यहाँ मण सूत्र अनुसुता तेन धीयन मणि सूत्र के द्वारा धारण की जाते हैं तदभावी तो ये सूत्र नहीं तो विप्र क्रियंत इधर उधर गिर जाएंगे तथा विप्र क्रिय यथा तथा तो माया आत्मा होते सर्व व्याप्तम परमात्मा आत्मभूत है सर्व व्याप्त है तब तो, तो निष्कृष्ट निकृष्ट निष्कृष्ट आत्मा से पृथ्वी करेंगे तो कुछ रहेगा नहीं विनष्ट उसे नष्ट हो जाएगा इसे तंतु से अलग है तो पटो कुछ रहेगा नहीं श्लोकोक्तम दृष्टान्तम आ सूत्र मणिगणा एव श्लोको बोला घोर मित्रः शं वरुणः नो भ